पूर्णमद पूर्णमद पूरा पूर्णम दशते पूर्णश पूर्णमाय पूर्णमेवशिष्य शांति शांति शांति गीता अध्याय अड़तालीसवें श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था श्लोक था सहजम कर्म कौन तेज सदोषम त्यजे सर्वारंभाई दोषेरा धोमेरा दो विवा बता यह श्लोक था जिसने कहा कि तो जन्म के साथ साथ जो कर्म आया है बड़ा धर्म विशिष्ट होकर के जो कर्म आया वो सहज कर्मत कर्म नित्य कर्म सहज कर्म सदोषम अपना त्यवेद यद्यपि कर्म सारे के सारे दोषयुक्त ही है निर्दोष कर्म कोई मिलेगा नहीं फिर भी न आगे उसको जब तक देहात्म बुद्धि है उसको करते रहे यदि आत्मभाव में पहुंच चुके तस्य तत्व का भी देते उसके लिए कोई करते तो है नहीं जब तक शरीर भाव में है तो बड़ा आश्रम धर्म विशिष्ट जो कर्म है सहज कर्म तो वो कर्म को न छोड़ेगी वही कल्याण करने वाला होगा स्वधर्म धर्म श्रेय पर भया भयावह का होगा पहले तो सांस कर्म को न त्यागे सर्वरंभाई दोष रखा सारे के सारे आरंभ अपने कर्म जितने होते हैं आरम्भते थे आरंभा कर्म धोमे ना अग्निवा आग्रता जैसे अग्नि जलानी हो तो धुआं होगा ही होगा निर्दोष अग्नि मिलने वाली है तो सदोष मिलेगा ठीक इसी प्रकार कर्म करना तो है तो दोष है निर्दोष कर्म ने फिर भी वो कर्म अपने लिए कल्याण है उसको उसने त्यागे जो कहा तो इसके ऊपर वे शंका की गुरवाही है क्यों सारा कर्म त्यागा नहीं जा सकता इसके व नियत कर्म को करने को कहा अथवा नियत कर्म को त्यागने से दोष होगा प्रश्न पाप लगेगा प्रतिभा लगेगा इसलिए करना है वो ये कहा क्या क्या, क्या मतलब इसका सहज कर्म कौन तेज समझ तेज आता तो सिद्धार्थ भाई क्या लेना इससे स्थिर चाहता क्या लेना इससे तो पूर्व कहा यदि संपूर्ण कर्म त्यागा नहीं जा सकता हो उसको भी कोई त्यागता हो तो वो तो धन्यवाद का पात्र है प्रशंसा का पात्र है जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र कोई एक चुल्लू के समान बनाकर के पी गए उनकी प्रशंसा के लिए असत्य, और अन्य के लिए अशक्य था वो कर्म अगस्त से पी गए इसी प्रकार उसकी प्रशंसा होगी तो ये तो गुणा ही होगा दोष नहीं होगा ऐसा मानने पर तो सिद्धार्थ तो तो ने कहा कि सत्यम ठीक है कहना तुम्हारा यदि सारे कर्म त्याग सके तो अच्छी बात त्यागा नहीं जा सकता कुछ न कुछ करता रहेगा जब तक देहात्म बुद्धि में बैठा है कुछ किए बिना रहा नहीं सकता इसलिए अपना कर्म करना उसी में समय निकालना दूसरे के कर्म नहीं करना यही कहा। कहना देहात्म बुद्धि में जब तक है कुछ किए बिना रहा नई कशिक्षण में भी जाते कर्म के कार्य सर्वम प्रकृति है कराया जाता है प्रकृति के जो गुण है ना सदगुण रजुगुण तो द्वारा इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति को इंद्रिया इंद्रियों के माध्यम से कर्म करना ही है देखना नहीं तो फिर भी देख लेगा सुनना नहीं चाहता सुन लेगा उसके बाद देखने के बाद आंख बूंदे से क्या फायदा होगा देख तो लिया शब्द सुन लिया उसके बाद काम बंद करने से क्या फायदा होगा क्रिय करना चाहता कर पर बस होकर कर्म करता है व्यक्ति प्रकृति को नहीं कहा कोई इंद्रिया इंद्र की वशीभूत है तो किए नाराध है इसलिए स्वकर्म का स्वधर्म का कर पालन करो जब तक देहात्म बुद्धि है उसके करते हुए समय यापन करो सहजम कर्म का उत्तर ये तात्पर्य है ये, ये भगवान ने कहा संपूर्ण त्याग ना संभव नहीं है इसलिए सहज कर्म को न त्याग ये कहा है तो पूर्ववध बोलता महाराज क्या आत्मा का स्वरूप नित्य प्रचलित स्वरूप है जैसे सांस के गुण होते हैं नृत्य उथल पुथल होते रहते हैं इस प्रकार आत्मा भी प्रचलित स्वरूप है चलायमान है नृत्य उसे कुछ किए मेरा निराश अश्व कर्म पालन करो कहा ऐसा है अथवा बौद्धों के जो पांच पदार्थ होते हैं नृत्य प्रचलित होते हैं वो होते हैं बौद्धों के आत्मा तो मानते रहे वो पांच वस्तु होते हैं तो पांच वस्तु क्या है वो हमारे पांच विभाग में सारा संसार को बांटा है बौद्धों ने जैसे न्यायों ने सात विभागों में सारा संसार बांटा है प्रभाव बहुत पांच गुण रूपस्कंध विज्ञान स्कंध वेदना स्क स्कंध संज्ञा स्कंध मे जैसे वेदांति नाम रूप बोलते हैं रूप वही है आकार कल्पना है और एक होता है आगे संज्ञा माने इनका नाम नाम रूप जो वेदांति बोला वही एक जाप है तीसरा होता है विज्ञान जानकारी विज्ञानवादी वो तो विज्ञान बुद्धि को बोलते हैं जानकारी वेदना सुख दुखादि उसका भोग और संस्कार पूर्व संस्कार के बल पर बार वर्तमान जगत और वो पहले जगत कैसे उसका पहले वाला संस्कार की बात है ही नहीं संसार संस्कार में चल रहा है ऐसी मान्यता होती है मानी व्यावहारिक सत्य आदि तो सबका विषेध करते हैं केवल संस्कार मात्र से चल रहा है स्थिति ऐसी है संस्कार संस्कार है पांच विभाग में उन्होंने संसार के पदार्थ को पाता है तो वो नित्य प्रचलित होते चलायमान होते पदार्थ स्थिर नहीं है कोई भी क्या आत्मा सांख्यों के गुणाओं के समान नित्य प्रचलित रूप है अथवा बौद्धों के विषयों के समान पांच कंधों के समान नित्य प्रचलित है जिससे कि कुछ किए बिना आत्मा से रहा नहीं जाता जो भी इसलिए माने सहजकर्म को त्याग होकर भगवान का ऐसा है क्या अथवा तीसरा पक्ष होगा का समान नई आयोग के समान वैशिष् समान है आत्मा एक द्रव्य है नव द्रव्य में एक द्रव्य मानते वो आत्मा को एक द्रव्य है सात में एक पदार्थ द्रव्य द्रव्य में इस नव द्रव्य में एक द्रव्य आत्मा एक आत्मा शुद्ध द्रव्य है वो जब करता है तो सक्रिय हो जाता है नहीं करता है तो निष्क्रिय होता है उन्होंने दो रूप माना आत्मा को सक्रिय और निष्क्रिय दो रूप दो अवस्था जब कुछ करेगा तो सक्रिय होगी कुछ नहीं करता निष्क्रिय होगा तो उसे लाभ क्या है कि निष्क्रिय अवस्था में जो आत्मा को सबकर्म त्याग जा सकता है तो गुणी होगा त्यागना तो या सजम कर्म का त्याग आवश्यकता नहीं यदि सक्रिय अवस्था में है तब तो ठीक है कर्म करे निष्क्रिय अवस्था में सारे कर्म का कर त्यागना संभव है वैश्य के आधार पर किसके आधार पर वैशिष्य के आधार पर दो अवस्था उसकी सक्रिय निष्क्रिय निष्क्रिय अवस्था में सारे कर्म त्याग लगता है जिस्क्रिया जिस्क्रिया फिर यह भगवान क्यों बोलते हैं उस पक्ष को लेकर कि सहजम कर्म कौन तेरा सब समझते क्यों कहा तो प्रश्न हो सकता है वही सकता है ना निष्क्रिय आत्मा त्याग सकता है तो। यह सब और वो द्रव्य आत्मद्रव्य शुद्ध द्रव्य है शक्तिमान होता है जब न करने पर भी करने की शक्ति है उसमें जैसे अरण्य घट दंड जो होता है दंड घट की शक्ति वाला है ऐसे आपका शक्तिमान निष्क्रिय होने पर भी शक्तिमान रहेगा ऐसा भी मानते हैं वैसे वैशेषिक लोग तदेप जो तो कारकम इतिहास में वही कारक है वही आत्मा ही कारक है जो निष्क्रिय वस्तु है ना वही वही कारक है तो ये मानने में क्या दोष है पूर्वाज पूछा सिद्धार्थ का ये तो दोष है भगवान के उस मत नहीं है भगवान कहते हैं नसतो जी देते भाव कहते हैं या आरंभवादी है असत्य सत्य जब निष्क्रिय अवस्था में था आत्मा तो सक्रियत्व का अभाव था कि भाव था उससे सक्रिय होना अभाव से भाव याए। याए। की उत्पत्ति है कौन यही आगे वैसे है ये भगवान के पद के विरुद्ध है भगवान कहते ना सतो बी देते भाव असत्य का कभी भाव नहीं होता विद्यमानता नहीं होती असत्य मंदिया पुत्र को कभी विद्यमान देखा नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं देखा भगवान ही कहते हैं माने नासपी देते भाव हो नाभावीते असत का कभी अभाव भी नहीं होता आत्मा का कभी अभाव देखा किसी भी दे, कभी देखा कभी नहीं देखा सबका अभाव भी नहीं होता जो विद्यमान है विद्यमान है जो अविद्यमान है वो कभी भाव नहीं हो सकता ये भगवान का मत है और तुम बोलते हो कि जिसक्रिय अवस्था में जो आत्मा है द्रव्य शुद्ध द्रव्य था अब वो सक्रिय अवस्था में आते समय कर्तृत्व तो आ रहा होगा उसमें क्रियाशील होना होगा तो वो उस अवस्था से पूर्व अवस्था अभाव था उसका सक्रिय तो था अभाव था अभाव से भाव ये आबादी है ये पहले नहीं था अब होता है बोलते हैं चाहे घटो कोई भी पदार्थ हो यही पकड़ रहे ये नाव भगवान ने कहा हुआ है कालाधारा भी असतो भाव है सतस अभाव मत वैशिष का मत क्या है असत का भाव होना सत्य और सत वना, का अभाव होना ये बात है जड़ का आदि पदार्थ पैदा नहीं हुए असत रूप में थे तो कालांतर में जाकर विद्यमानता आ जाती है किस दृढ़ जो भी समझो घट नहीं था अभाव था अब घट हो जाता है अभाव के भाव और उत्पन्न हुआ जो घट है फिर नाश होगा फिर सत्य अभाव विद्यमान था घट उसका फिर अभाव इनका यह मत है असत का भाव भाव का असत से शुक्र ऐसा मत है एक खंडन का कहते हैं इसके टीका से चले थे पूर्वाज ने कहा था कि भगवान के मत न होने पर भी युक्ति संगत हो तो क्या है युक्ति संगत है कौन होता है पदार्थ पहले होता है क्या बनने से पहले घट बनने से पहले घट है कोई बोलता है नहीं बोलता घट पैदा होने पर भी घटो अस्थि बोला जाता है तो युक्ति संगत है अभाव से भाव होता है भगवान नहीं मारे तो ना माने अभाव से भाव होता है अभागवत भी एक ने कहा था भैन कहा अभाव भारवत मत न होने भगवान के मत न होने भरी युक्ति संगत युक्ति हो युक्ति युक्त हो क्योंकि वस्तु होने से पहले अभावी तो रहता है वस्तु के उत्पत्ति के पूर्व क्षण में अभाव होता है दृप्त क्षण भाव होता है तो युग संगत है तो क्या दोष आएगा भगवान के कहने पर भी क्या आपत्ति है युग संगत ही है, है हमारा पत्नी कहे तो आगे खंडन करेंगे टीका के साथ देखा इसको क्रिया, क्रिया, क्रिया, क्रिया शक्ति क्रिया क्रियावत्व अभावे कथम कारकत्व माने निष्क्रिय अवस्था में जो द्रव्य आत्मा शुद्ध द्रव्य है उस स्थिति में शक्तिवान होने पर भी आगे क्रिया होने की शक्ति है मान लो उसमें निष्क्रिय अवस्था में उस आत्मा में तब भी क्रियावत्व अभाव उसका क्रियावान तो नहीं है आत्मा क्रियाशक्ति वाला होने पर भी क्रियायुक्त तो नहीं है ना क्रियावान तो नहीं है जैसे अन्यस्थ दंड होगा घट बनाने की शक्तिमान होने पर भी क्रिया तो नहीं हो रही दंड घटबनाएगी क्रिया तो, तो नहीं हो रही उसमें तो तो हो जाता है देखा है क्रिया शक्तिमान होने पर भी और तो क्या अभाव क्रियावान होने के अभाव में कथम कारकत्व कारक तो, कैसे कारक बोले क्रियाजनक कारक कारक, कारक कब बोलते हैं क्रियाजनकत्व कारक कैसे लक्षण क्रिया का उत्पन्न करने वाला होगा उसको कारक कहते हैं शुद्ध द्रव्य को कारक कैसे बोलोगे सिद्धांत पूछे उनको कैसे सुखोग क्योंकि क्रियाशक्ति मानने पर भी चलो आगे सक्रिय होने की शक्ति है उसमें अभी निष्क्रिय अवस्था में है मानते दो अवस्था मानते हो तो क्रिया क्रियाशक्तिमान होने पर भी कारक कारकवान तो नहीं हो क्रिया क्रियावत तो नहीं क्रियावान तो नहीं है कैसे कारक कहोगे उसको क्रियापूर्व क्रियां कूर्वत कारणम कारकम कहते देखो तुम्हारे ही सिद्धांत है सिद्धांत कौन है क्रियाम कुर क्रिया को करता हुआ जैसे घट को बनाता हुआ जो होगा दंडादी को कारण मानते हैं कारण क्रिया करता हुआ जो कारण होगा उसको कारक कहा जाता है अभी क्रिया नहीं कर रहा वो कारक शक्तिमान होने पर भी क्रिया नहीं हो रही वहां फिर कैसे कारक कहोगे उसको कारक बिधि अभ्यको बात ऐसा स्वीकार किया है तुमने तो कारक कैसे होगा शंकर सीता कहा तदैव कहा उन्होंने भाई इन्होंने तदेव कारक तवेद तवे कारक निष्क्रिय अवस्था में जो आत्मा होगा ना वही कारक है जो निष्क्रिय अवस्था में है आगे जाके सक्रिय बनना उसने वही कारक है वही आत्मा ही कारक है वही कारक, कारक है कारक अस्विन पक्ष को दोष है हमारा पक्ष है इसमें क्या दोष है ये तो वैसे ऐसे पूछे तो सिद्धांत कहते आगे अये दोष ये तो दोष है भगवान की पदना यही है तो भाई क्रिया आत्मा में जो कर्तृत्व आना है क्रिया होना है उसके पूर्वावस्था में अभाव था उसका तो अभाव से भाव मानते हो तो क्यारंभिया है ना पहले नहीं था अब होता है बोलते हैं कार्य को तदव तो इत्यादि कहा सिद्धार्थी कहते हैं क्रियाशक्ति मत व कारकम क्रिया शक्ति वाले कोई कारक मानना न क्रियाधिकरण परस्पराश्रयात इत्या कहते हैं क्रियाशक्ति वाले को ही कारक मानना होगा कारगर न क्रियाधिकरण क्रियाधिकारों को कारगर नहीं मानना होगा क्रिया के अधिकारणों के अधिकारक मानोगे हो अधिकरण होने पर क्रिया रहना और क्रिया होने पर अधिकरण मानना किसका अधिकार क्रिया परस्पर उन्होंने आश्रित दोष होगा क्रिया होने पर उसको अधिकरण कहा जाता है और अधिकरण होने पर क्रिया होगी कौन कहीं होगा अधिकरण हो तो क्रिया करेंगे वहां और क्रिया होने पर अधिकरण माना जाता है परस्पर आश्रित है इसलिए क्रिया शक्ति वाले को ही कारक कहा जाता है माने अनुत्पन्न घटादि के पूर्व अवस्था में जो दंड चक्र आदि में शक्ति है क्रियावाद नहीं हुआ भी उसी को कारक मानना होता है क्रिया क्रियाशक्ति परस्पर आश्रय है कहा क्रियाधिकारों को कारक मानने परस्पर अनुयाश्रय दोष है कहा वैशिष्टिक पक्ष दोषाभावान अस्थि सर्वे स्वीकार्यता उपसमित पूर्वादी बोलता है वैशेषिक पक्ष को लेकर कह रहा था वो कहता है पक्ष दोषाभाव कोई दोष नहीं है क्रिया करे तो कारक हो जाता है क्रिया न करे तो माने शक्तिवाद हो गया रहेगा वो सर्व ही स्वीकार्य सबके द्वारा स्वीकार्य है तो भगवान को भी स्वीकार करना चाहिए हमारे पक्ष में तो एक ही द्रव्य से शुद्ध द्रव्य कभी निष्क्रिय होता है कभी सक्रिय होता है अश्विन पक्ष को दोष है इस पक्ष में क्या दोष है ऐसा कहा तो उत्तर देते हैं अये वो त्याज्य बोलेंगे भगवान मत अनुसारित्वाभा भगवान मत अनुसारित्वाभा अश्य पक्ष से त्याज्यता है दूसरे ये जो पक्ष है ना तो वैशेषिक पक्ष है भगवान के मत की संत को अनुसरण नहीं कर रहे हैं भगवान जो कहना चाहते हैं गीता की त्युतिया दिया मुझे भगवान ने कहा नासक अनुसरण नहीं करता है पक्ष इसे त्याज्य दोष ये पक्ष त्याज्य है ये ठीक नहीं है कहा आत्मा को ये सक्रिय निष्क्रिय दो अवस्था मानते हैं आत्मा का वास्तविक अवस्था निष्क्रिय ही होता है अपना पक्ष बाद में बोलेंगे सक्रिय अवस्था होता है नहीं सक्रिय भी स्वीकार किया है इनको अर्धनास्तिक मानते हैं तो क्योंकि नहीं आई कहो बौद्धाजी तो नास्तिक में है किंतु तो ये अर्धनास्तिक है कुछ प्रमाण लेते हैं वेद का भी साथ मान का कवि करते हैं ये तो वेद से विरुद्ध भी बोलते हैं वेद को लेते भी है विरुद्ध भी बोलते हैं वो लोग तो विरुद्ध ही बोलते हैं पूरा नास्तिक है बाकी तो या में आते हैं नहीं आई वैश्वी में आगे, आगे। वेद को बिल्कुल अवेरना भी ना करते अनुमान के लिए लेते ना जगत के कारण कौन है अनुमान करते ईश्वर की सिद्धि मानते हैं तो वेद को लेकर चलते हैं तो खंडन भी करते रहते हैं अर्धनास्तिक होते हैं ठीक है मैं कहा भगवंत को तो अनु अनुसारित्व अश्य अप्रमाणिक मित संगत है भगवान के मत के अनुसरण न करना ये अप्रमाण है ये प्रमाण से उत्तर सिद्ध नहीं होता भगवान हम भगवान के मत के अनुसरण करते हैं भगवान मत अनुसारित्व अश्य वैशेषिक से अप्रामाणिक मित संगत है वैशेषिक मत में अप्रामाणिक इसके ऊपर संगा करता है कैसे असंगत हमारे मत पूछा उसने कथम थे, कैसे जाना जाता है हमारे माता संगत आए तो सिद्धांत कहते यहा भगवान करके बोलना चाहते हैं टीका है। भगवत भगवत वचन उदाहरण भगवान के वचनों के उदाहरण देते हैं नाश तो भाव उदाहरण देना है परपक्ष से वैशिष्टिक पक्ष से भगवान का अनुकूल नहीं है ये पक्ष एक यत या था आ भगवान भगवान स्वयं भगवान ऐसे स्वयं कहते हैं नाशतो बीते भावो बिना भाव बीते सत्य कहा परेशा में मतम एक तथा अनुगुणम देव के मैं परेशान वैशेषिकान जो वैशेषिकों के पक्ष है ना वो भी इसी पद के भगवान जो बोल रहे हैं इसी का अनुगुण क्यों नहीं माना जाए क्या बोल रहे हैं भगवान नासतो बीते भाव ऐसे माना जाए क्या आपत्ति है संत का नाम भी कहते जो काणाद है लोग हैं उनका तो ऐसा मत है असतो भाव असतोभाव अभाव सतस् अभाव मतलब उनका मत तो यह सिद्धांत है असत का सत होना असत का अभाव होना असत हो जाना यह मत है उनका असत घट की पहले असत अवस्था में था घर था ही नहीं उसकी उत्पत्ति होना और विद्यमानता में आ गया घट अभी सत्य है उसका नाश हो जाना असत का सत सत का असत ऐसी धारणा है सिद्धांत है वही इसलिए कहा हुआ है भगवान मत अनुगुणत्वे भी न्याया अनुगुण् दोषरहित काणादान मतम उपादेय यदि तरी का मतम अविरोधा भगवान मतम संकते हैं पूर्वादि बोलता है कि भगवान के मत जो है असतो तो विद्यते भाव ही तो कहा हुआ है असत का कल भाव विद्यमान नहीं हो सकती कहा हुआ है उसका अनुगुण नहीं है ठीक है क्यों भगवान कहते हैं असत का भाव नहीं होता क्यों वैशेषिक कहते असद का भाव होता है विद्यमान घर की उत्पत्ति होती बोलते हैं अनुगुण न होने पर भी न्याय अनुगुण तो होते ना युक्तिसंगत होने से वैसे इस बात युक्तिसंगत है क्योंकि कोई भी कार्य देखते हैं पूर्व अवस्था में अभाव दिखता है कहां दिखता है था पहले से वो तो क्या बनाना उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है युक्तिसंगत है भगवान के मत में संबोधन संशोधन करना चाहिए संगत है दोष रहितम दूसरा रहते युक्ति संगत होने के कारण भगवान के मत से मतांतर हो रहा है फिर भी युक्ति संगत होने से काणा मत को लेना चाहिए मतम उपाधेय इसको ग्रहण करना चाहिए तरह ही काणाद मत विरोधात्पेक्षा है भगवान तब क्या होगा युक्ति संगणाद के मत लेना ही है लेने से क्या होगा भगवान का मत काणाध से विरोधी है होने से उसको उपेक्षा कर देना चाहिए वो नहीं मानने जाए भगवान के कारण सिद्धांत होते पूर्वाधि शंका करता है और भागवत भगवान के पद न होने पर भी उनके सिद्धांत से विरुद्ध है उन्होंने कहा ना तो भाव असत का कोई विद्वानता नहीं होती ऐसा असत की विद्वानता देखी जा रही है युक्ति संगत है, है। न्याय को तो युक्त संगत तो क्या दोष भगवान के पत्र होने पर युक्ति संगत होने पर क्या दोष है ये पूछा पूर्वाधि है भाष्य और थे क्या उत्तर देंगे सिद्धांत ही पहले बात से ठीक है ठीक है मैं मेरा न्यायवत तुम असिद्ध है जो यूर्ति संगत बोलते हो ना तुम वही असुद्ध है युति संगत है ही नहीं है सारे प्रमाण को बैकअप है जो नहीं है वही कैसे होगा उसका जो नहीं है उसका क्या होगा बंदिया हुआ कभी नहीं।, नहीं है तो नहीं है। तो असिद्ध है पहले है ही नहीं तुम तो बाद में क्या होना बंदिया पुत्र कभी हुआ और नहीं होता है कभी सारे प्रमाण का विरोध है तुम्हारा मत सिद्धांत बोलते हैं न्याय असिद्धम तुमने कहा था युक्ति संघ ग्राह असिद्ध है युक्ति संघत नहीं है तुम्हारा मत सिद्धांत यह बोलते उच्चते ग्रंथ उत्तर दिया ये कहना है उच्चते से कहा सर्व प्रमाण इदम मतम जो मत है ना दोसवान है दोषयुक्त है सर्व प्रमाण विरोध सारे प्रमाण से विरोध तो है प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है पुत्र का अभाव है पुत्र का कभी होना होता है क्या असत है पदार्थ असत का भी विद्यमान तो होती है नहीं होती खरगोश का सिंह असत है विद्वान है उसका भाव होगा कभी खरगोश सिंह आएगा यही है सारा प्रमाण का विरोध प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध है तुम्हारा पक् सारे प्रमाण का है कहा पूर्वाधि समझा करेगा सर्व प्रमाण अनुसार सर्व प्रमाण अनुसार मतस्य न तद विरोधी विरोधिता इतिहास सारे प्रमाण का अनुसारण करता हमारा मत वैसे बैसे बोलेगा इसलिए भगवान के मत को विरोधी नहीं होना चाहिए नहीं कहेंगे तो कहते कथम पूर्वाधिक कैसे सारे प्रमाण का विरोध आई हमारा मत पूर्व पक्ष बोलता है तो उत्तर देते हैं यदि ताबत कहा देखो रेणुका जी उत्पत्ति के पहले किस अवस्था में थे असत अवस्था में रहे देणुक से तो मानते हो उत्पत्ति कार्य मानते हो परमाणु को तो कार्य मानते रहे वहीं से कार्य शुरू होता तुम्हारा देणुक से नहीं, जो बढ़ते बढ़ते बढ़ते थूल होना है तो देणुकादि जो तीनों को त्रेणुक हो कोई भी पदार्थ असत अवस्था में तुम्हारे पहले हाँ बाद में क्या होता सत हो तुम और वो सत्यणुक बाद में जो प्रलय काल आना तो क्या होगा रंभ होकर परमाणु दिखाई पड़ेगा फिर उसका असत होना असत का सत, सत का असत मानते हो तो यही है ना सारे प्रमाण परमाणु सब तो सती रहेगा असत असती रहेगा विरोध तो है तुम्हारा यही कहना है तो सब तो एकदम सर्व प्रथम कहा था यदि ताव द्रोण जो द्रणुकादि द्रव्य है जो भी द्रव्य तुम मानते हो जणुप हो त्रणुक हो कोई भी हो वहीं आरंभ मानते हो तुम कार्यों का प्राग उत्पत्तिर अत्यंत में असत सत्य पूर्वावस्था में अत्यंत असत होता हुआ उत्पत्ति के पूर्वावस्था में अत्यंत दृढ़ु है ही नहीं परमाणु अवस्था में जब रहे तो दड़ु है अत्यंत असत है वह दड़ुराजी पदार्थ जो कार्य मानते हो अत्यंतम असत एवं असत अत्यंतम असत असत होता हुआ, हुआ। उत्पन्नम स्थितम और उत्पन्न होने पर कुछ काल रह जाता तुम्हारे यहां कंचित काल स्थितम कुछ काल रहेगा दड़ुराजी उसके बाद पुनर् अत्यंत में असत में आपत्ति फिर अत्यंत असत का होगा जब दो पर्व देवण का विश्लेषण होगा तो असत हो गया फिर असत का ही प्राप्त तो होता है तुम्हारा ये सिद्धांत है असत से सत्य होना सत का असत होगा तथा च ऐसे मान्य भर की आपत्ति आएगी तथा चत्य असद सत्य आएगा असर जो असत्य सत्य हो गया तुम्हारे मन में क्या हो गया देणु जो असत था वही सत्य हो गया आपके विद्यमान वर्तमान में अब देवण अवस्था में आ गया पूर्व अवस्था में असत वर्तमान में सत्य वही हो गया यही हो गया क्या सदैव था असत्यम और वर्तमान में जो सत्य होकर भाष रहा था जोड़कारी फिर विगमन काल तो में क्या होगा असत्य असत होगा असत्यम आपत्त थे असत्य होगा तो स्थिति में क्या होगा भावो अभावो भवती यही कहना होगा भाव पदार्थ अभाव हो जाता है विद्यमान में अभाव था जड़ उसका अभाव भावो अभाव अभाव भाव अभाव का भाव पहले अवस्था अभाव था जन्म होने से पूर्व अवस्था अभाव है उसके भाव होना अस्तित्व आना और भवती भाव से अभाव फिर भाव पदार्थ का अभाव होना ये तो सिद्धांत है ना दोबारा ये स्थिति आ जाएगी ऐसा होने पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा प्रमाण प्रवे व्यवहार पर विश्वास नहीं करेगा अभाव का भावना भाव का अभाव होने में सारे प्रमाण का विरोधी मत दोबारा प्रत्येक ठीक सिद्धांत ठीक है हमने कहा इसको वैशेषिक मत से सर्व प्रमाण विरोधम प्रकटेन आदौ तन्मतम अनुमति कहा जो वैशेषिक सिद्धांत है अभाव से भाव होना भाव का अभाव होना सर्व प्रमाण विरोधम प्रकट है सारे प्रमाणों का विरोध है प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्षादित्व प्रमाण सबका विरोधी है ना आदौ तनमतमत पहले उनके मत को अनुवाद करते रखते हैं भाष्य पर यह कहा तावद देण तब देणुका तब तक देखो ना देणुकादि पदार्थ जो तुम जहां से कार्य उत्पन्न मानते हो वो पदार्थ देखो पहले देड़ था अभाव था भी देड़ था अभाव था द्रव्य दादि द्रव्य प्राग उत्पत्तिर अत्यंत में असत अपने उत्पत्ति से पूर्व में अत्यंत असत था बंदे पुत्र का समान था कैसा था वो अत्यंत असत्य नहीं था फिर आज कैसे हो रहा बंदे पुत्र उत्पन्न हो सकता है जो असत्य नहीं होता असत्य असत ही रहेगा ठीक कहना है उत्पन्नम उत्पन्न कंचित काल उत्पन्न हो गया असत उत्पन्न हो गया अभाव था उत्पन्न हो गया कुछ काल रह का गया कुछ काल रह का कर पुनः अत्यंत असत्यमाप्त ये तुम्हारा सिद्धांत है फिर अत्यंत असत्य प्राप्त होगा तथा असद सज्जा कहना पड़ेगा असत सतो का कहना पड़ेगा इत्यादि ठीक है असतो जन्म सतस् राशय तथित तुम्हारा सिद्धांत ये असत का जन्म होना किसका होना और सत का नाश होगा अविद्यमान का विद्वान होना विद्वान का अविद्यमान होना ये तो सिद्धांत हो रहा का। बिद्दिवान बिद्दिवान का है फलित महा असत्य कहा तथा सत्य असदैव सत्या ये कहना पड़ेगा असत्य सत्य होता है मानना पड़ेगा और सदैव असत्यों आपत्ति था सत्य असत्य को प्राप्त होगा वर्तमान में सत्य हुआ था फिर असत्व को प्राप्त होगा ये कहना होगा माना अभावो भावो भगवते ही होगा पूर्वावस्था में कार्य का जो अभाव था अभी कार्य अवस्था में आ गया भाव हो गया फिर बाद में कार्य अवस्था का अभाव हो गया और भाव का भाव का भाव यही मानना होगा तुम्हारे सिद्धांत कहा ठीक है हमें कहते हैं उत्तम वाक्यम क्या करते कहा अभाव भाव ये कहा अभाव का भाव मानना पड़ेगा और भाव साव ठीक है सदैव असत्व आप चे सत्य असत्य को प्राप्त होता कहा था सिद्धांत ने कैसे था भाव से अभाव भाव का अभाव हो जाता है तुम्हारे मत के बात पतम ये मत क्या है तुम्हारा विशेषक तत्र भगवान तर भाव उन्होंने दूसरा भी स्वीकार किया हुआ उसे है उसी सिद्धांत में वैश्विक तत्र वैश्विक सिद्धांत है वैशे सिद्धांत में दूसरा भी स्वीकार है क्या तत्र कहा तत्र अभाव जायमान अब देखना विचार करना उनके मत में जो अभाव था पहले अब जायमान हो गया उत्पन्न हो गया कौन देगा पदार्थ घट आदि पदार्थ जो भी मानो पहले असत था वो था ही नहीं अब हो गया हो रहा है तथा उनके सिद्धांत में अभाव जायमान प्राग उत्पत्ति है अभाव उत्पत्ति के पहले जो अभाव था और जायमान हो गया उत्पन्न हो रहा वो वो पदार्थ सश विशाल कल्प कैसा होगा खरगोश के संयं के बराबर होगा वो कैसा होगा अभाव है खरगोश का स्वयं का भी अभाव है तो वो भी अभाव है उसी के समान है कल्प माने समान सिर्फ माने खरगोश खरगोश के सिंह के समान है जो वर्तमान वो रहा जो जो हो रहा जो पदार्थ जड़ू कादि पदार्थ जो पैदा हो रहा हैं कैसे है, है? खरगोश के सिंह अभाव तुम्हारे सिद्धांत तो वैसा है वैश्विक सिद्धांत तो वे कहते हैं तत्र प्राग उत्पत्ति है अभाव हो चाहे माना उत्पत्ति के पहले जो अभाव रहा जड़ू कादि का अब वर्तमान में जायमान है उत्पन्न हो रहा है तो क्या सस विशाल कल वही होगा रहा हो कैसे खरगोश के समान उत्पन्न होना है कैसे उत्पन्न होना yes. खरगोश के स्व के समान स्वयं हुआ क्या कुछ अभाव ही रहेगा वो खरगोश के स्वयं के समान ही होगा और वो जो खरगोश के स्वयं के समान के जो तुम विषय मानते हो मैंने धर्णकारी विषय को पहले अभाव था अभी भाव रूप से आ रहा बोलते हो कैसे किसके समान भावरूप खरगोश के स्वयं के समान खरगोश के सिंह का भी भाव होता है नहीं no. उसी के समान है वो पूर्वास्था तो अभी भी भाव है वो फिर क्या मानते हो तुम संभाई, असमवाई निमित्त तीन कारण से युक्त होता, होता है वो पैदा होते हो, क्या -क्या -क्या क्या? क्या हो? है, का होता है तीन कारण क्या पैदा होगा वो अभाव जो खरगोश के सिंह के समान है खरगोश के सिंह का कहीं संबंध होता है सम्वाई कारण असमाई कारण निमित्त कारण होता कार कार है तो इसका कहां से होगा दड़गा का कहां से होगा तुम्हारे तो वो खरगोश के सिंह के समान सश विशाल कल्पत जो तुम्हारे पूर्व में अभाव है वर्तमान में जो जायमान हो रहा है उत्पन्न हो रहा है दड़ु का उभाव संभा असम्बाई निमित्ताख्यम कारण अपेक्षा तीन कारणों को अपेक्षा करके संवाई कारण असम्भा कारण निमित्त कारण तीनों को अपेक्षा कर जायते ही उत्पन्न होता है कहते तुम क्या बोलते हो पदार्थ उत्पन्न हो गया जय दड़ु पैदा हो गया संभाई असंभा निमित्त कारण की अपेक्षा करके पूर्वावस्था में अभाव है तो अब पैदा होते समय वो खर कोई सिंह समान पैदा हुआ कृषि समान ऐसे पैदा हो रहा है उपराध प्रारंभ क्यों पहले अभाव है तो अभी कैसे हो अभाव होगा न चाहम अभाव उत्पत्ति थे कारण व अपेक्षा देखो इस प्रकार कोई अभाव की को उत्पत्ति नहीं होती है तो अभाव उत्पन्न भाव रूप उत्पन्न और कारण की अपेक्षा भी नहीं करता अभाव किसी कारण कारण कारण असंभा निमित्तकार की अपेक्षा भी नहीं करता कौन तो मानते हो पहले अभाव रहा दोन का निमित्तकार की अपेक्षा करके भाव हो जाता है ऐसा मानते हो अभाव कभी तीन कारणों की अपेक्षा भी नहीं करता और भाव भी नहीं हो सकता ये बात है ये कह रहे हैं न तो एवं अभाव उत्पत्ति थे अभाव की उत्पत्ति होना संभव भी नहीं यदि अभाव की उत्पत्ति हो तो खरगोश के सिंह की उत्पत्ति हो किसकी उसकी उत्पत्ति तुम्हारे अभाव कैसे उत्पन्न होगा द्रणुक आदि का अभाव है खरगोश के खरगोश में सिंह के अभाव है कभी उत्पन्न होगा हाँ इस परमाणु में दौड़ का अभाव है कभी उत्पन्न होगा नहीं हो सकता कैसे दौड़ बनेगा बनी ना इसका तुम्हारे सिद्धांत का आधार पर नाच अभाव उत्पत्ति थे कारण अपेक्षा नहीं करता अभाव अपने उत्पत्ति के लिए किसके लिए कारण की अपेक्षा भी नहीं करता इसे सत्यम भक्तों का ऐसा कहना बनता नहीं सशभिषाण नाम आदर्शनाथ क्योंकि ससभिषाण आदि खरगोश है सिंह आदि बंदिया पुत्र आदि जो पदार्थ हैं कभी भाव होकर के आए संपाई कारण असमायी कारण निमित कारण लेकर के भाव बन गए ऐसा नहीं देखा गया असत तो असत है रेणुकादि कैसे उत्पत्ति मानते हो तुम तो। बता रहे भाला प्रकाश से भावरूप मानेगे घटा पदार्थों को जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, उनको भावरूपरूप घटादी पदार्थ उत्पत्ति माना उत्पत्ति होते हुए उत्पन्न होते हुए किंचित अभिव्यक्ति मात्रा में कारण कुछ अपने अभिव्यक्ति के मात्र की कारण की अपेक्षा करके कौन से कारण कोई संवाही कारण आदि की नहीं अभिव्यक्ति पर अभिव्यक्ति नहीं थी अभिव्यक्त होने के लिए कुछ कारण की अपेक्षा करके अपेक्षा उत्पत्त जनते उस कारण की अपेक्षा करके उत्पन्न होते हैं अभिव्यक्ति के लिए पहले अनविव्यक्त अवस्था में रहे अब अभिव्यक्त होने के लिए कुछ कारण की अपेक्षा करते हैं कारण की अपेक्षा करते हुए उत्पन्न होते हैं इतिहास कम प्रतिबद्ध हो यदि भावरूप पदार्थ हो तो उस कारण की अपेक्षा करके उत्पन्न होते हैं अभिव्यक्ति के योग्य होते कहा जा सकता है अभाव में नहीं कहा जा सकता तुमने तो अभाव माना हुआ है पूर्वस्था किंतु असत असत सद्भाव है असत के सत होने में तुम्हारे पास में असत का सत होना है अभाव से भाव होना है असतस्थ सद्भाव है सतस् असदभाव है असत होने के बाद कुछ काल असत होना है विद्यमानता समाप्त होनी उसकी इसमें न क्वचित प्रमाण प्रमेय व्यवहार है विश्वास कश्य कहीं भी किसी को भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार में विश्वास नहीं होगा यदि सत पदार्थ असत हो जाता हो असत सत होता हो तो सतमान के व्यवहार करेगा असतमान करेगा दोनों तरह से व्यवहार नहीं कर पाएगा न सत सतु असत सत सत्योग असत असत हो जाता है ऐसे तो क्या व्यवहार कर पाएगा किसी का भी कहीं भी व्यवहार नहीं होगा प्रमाण प्रमेय प्रमाण प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अथवा विषय जितने भी है दोनों व्यवहार नहीं हो यदि असत का सत होने पर और सत का असत होने पर तो स्थिति आएगी न क्वचित कहीं भी प्रमाण प्रमेय व्यवहारे विश्वास प्रमाण प्रमेय जो व्यवहार होता है उसमें विश्वास नहीं हो कश्यचित किसी को भी नहीं होगा विश्वास निश्चय नहीं होगा सदैव असद असदैव सदैव असत असदैवती निश्चय अनुपे सत सदैव असत असदैव निश्चय नहीं हो पा रहा है उसको सत सती होता है असत असती होता है ऐसा सिद्ध होता तो व्यवहार करता प्रमाण प्रमेय का व्यवहार करता व्यवहार का रूप आधार सत असत हो रहा व्यवहार का अभाव हो रहा है क्यों असत सत हो रहा है असत असत हो रहा है तुम्हारे मत के आधार पर उत्पत्ति के पहले अभाव है असत है वो बंध्याक बंध्या पुत्र के समान है वो नहीं है तो आप तो कहीं आए होगा और किसी प्रकार मान लिया तुमने सत मान लिया उसको फिर आज आ सती है तो व्यवहार तो तब होता है सदस्य प्रमाण पर व्यवहार सत सती होता है असत असती होता है ऐसे बुद्धि होती है, तो व्यवहार होता है। किसी को भी कई भी व्यवहार विश्वास समाप्त तो हो जाएगा तुम्हारे मत के आधार पर यह सिद्धांत ने कहा ठीक है मैं कहा प्रकृतम मतम में था तत्र ही है ना तत्र अभाव तत्र बी वो प्रकृति मत किसका मत है वैसे सिद्धांत उसी में अभाव हो जाए प्राग उत्पत्ते ससरा उन्हीं के मत के आधार पर कह रहे हैं उनके आका ऐसा होता है अभाव उत्पन्न होता हुआ पहले अभाव था दणुक का दणुक नहीं था उत्पन्न होना है अभी उसमें अभाव है उसका वहीं से जगत की उत्पत्ति मानते हैं जणुक से आरंभ मानते हैं प्राग उत्पत्ति सत्य प्रशा उत्पत्ति के पहले खरगोश के स्क्रीन के समान जो दणुक बड़े असत रूप में है वो वो फिर संवाई असंवाई निमित्त कारण को लेकर के सत हो जाता है वो तीन की अपेक्षा करके विद्यमानता में आ जाता है द्रणुक बन जाता है ऐसा मान्यता तुम्हारी है इत्यादि कहा था टीका में कहते हैं इति अद्युपे जैसा उसमें ऐसा स्वीकार किया जाता है वैशेषकों तो द्वारा अभाव जायमान अभाव भाव होता है ऐसा स्वीकार किया जाता है याता था परम अद्युपगम दूसरे थे परकीयम वैशेषकों का जो स्वीकार सु, सु, है ना अभाव भाव हो जाना भाव का अभाव होना उसको दूषित करते हैं सिद्धांत न चाह इत्यादि कहा राशि में न एवं अभाव उत्पत्ति दे कारण अभाव अपेक्षा इस प्रकार से कोई अभाव पदार्थ पैदा नहीं होता कारण के अपेक्षा भी नहीं करता के कौन अभाव अपने उत्पत्ति के लिए अपेक्षा भी नहीं करता उतना उत्पन्न होता है कारण की अपेक्षा करता है यदि ऐसा न सक्यम बढ़तुम असदा हम सश कहा नहीं जा सकते क्यों असद जो पदार्थ है खरगोश के सिंगारि में यह नहीं देखा कभी उत्पन्न भी नहीं होता कार्य की अपेक्षा भी नहीं करता वो अपने उत्पत्ति के लिए अच्छा एवं इसी परिभाषानुसार है कहा एवं जो आपने दिया ना न तो एवं इत्यादि कहा था एवं इनके परिभाषा के आधार पर हम बोल रहे किसी परिभाषा वैशेषिक परिभाषा उनके बोलने की तरीका यह है असत सत हो जाता है सत असत होता है और जो असत पदार्थ है सम्बाही असभा निमित्त कारण की अपेक्षा करके सत हो जाता है जो तीन कारणों से आया हुआ जो सत बना हुआ था असत होता है ऐसे जो स्वीकार है इनका परिभाषा है कथन है एक कारण यही है एवं सबाष्य में था ना न तो एवं अभाव उत्पत्ति इत्यादि में परिभाषा के अनुसार से एवं हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं उसके मत के आधार पर अदर्शनाथ उत्पत्तेर अपेक्ष अगर सनाथ पद है जो सदाम सश विषाणाम अदर्शनाथ आशेष लगाने क्या उत्पत्तेर अपेक्षा ऐसा उत्पत्ति की भी नहीं देखी गई खरगोश के सिंह आदि की और क्या किसके अपेक्षा भी नहीं कारण की अपेक्षा भी नहीं देखी गई सम्बाई असमाई निमित्त कारण की भी खरगोश के सिंह आदि की उत्पत्ति भी नहीं देखी गई और उसकी अपेक्षा भी नहीं देखी कारण की तो इसमें कैसे होगा दड़ के लिए कैसी अपेक्षा होगी ठीक है कथम तरी तुम मतें घटादी नाम कारणापेक्षा उत्पत्ति नहीं भावान कारणापेक्षा उत्पत्तिभा तुम्हारे मत में भी वैसे इस बोलता है आपके सिद्धांतों के पे घटादी की उत्पत्ति माना तो है ना घट उत्पन्न होता है आप भी मानते हो आप वेदांति आप भी मानते हो घट की उत्पत्ति होती है पट की उत्पत्ति होती है इत्यादि आप भी मानते हो कार्य को उत्पत्ति होती मानते हो कैसे उत्पत्ति होगी क्या है पूर्वावस्था में आपकी हमारे यहां जब दोस्त दे रहे हो अब आपसे भाव नहीं होता तो आप क्या कैसे हो ये पुस्ताक कथम तरी तुम मतें भी तुम तुम्हारे मत सिद्धांत के मत में भी घटाजी नाम कारणापेक्षा घटादी की जो कारण के कारो अपेक्षा अपेक्षा उत्पत्ति कारण की अपेक्षा ही उत्पत्ति होती है आपके यहां भी कारण चाहते हो आप भी कारण की बेला कोई उत्पत्ति नहीं मानते हो कैसे उत्पत्ति हो तो नहीं भावाराम कारण अपेक्षा पहले से विद्यमान है भाव हो तो क्या कारण की अपेक्षा उसको अब आप हो तो उत्पत्ति के लिए कारण की अपेक्षा करे ठीक है भाव है पहले से विद्यमान है फिर कारण की क्या अपेक्षा आपके यहाँ नर चाहने वाला क्या चाहता है दंड संक्रांति चाह रहा है क्यों चाह रहा है पहले से घट है तो उसकी क्या आवश्यकता तो है सबाही कारण असमिक कारण निमित्तकार क्या आवश्यकता है घर जाने वाला कपाल को जोड़ना काम करेगा मिट्टी लाएगा कपाल बनाएगा तो कपाल जोड़ना असमाय कारण बनेगा फिर दंड चलाना आदि निमित्तकार किस लिए करना जब पहले से विद्यमान है तो क्या क्या जरूरत आपके यहाँ हमारे यहाँ तो अविद्यमान है उसको विद्यमान करने के लिए आवश्यकता है अब क्या क्या है कथम तरी तुन मदे भी तुम जो वेदांती हो ना जो हमारे मत पे दोष दे रहे हो घटादि नाम कारणेक्षा नाम घटादि के कारण की अपेक्षा में उत्पत्ति नहीं कारण के में उत्पत्ति नहीं भावानाम कारणापेक्षा उत्पत्ति में भा? कारण की अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए उत्पत्ति भी नहीं होनी चाहिए पहले से विद्यमान है क्या उत्पन्न होना उसका तो क्यों भाव पदार्थ पहले से विद्यमान है आप क्या पदार्थ कारण कारणापेक्षा उत्पन्न घटा युक्त यही है कार्य की अपेक्षा भी नहीं होती तो उत्पत्ति की अपेक्षा भी नहीं जैसे विद्यमान है ऐसा कहा पूर्वादि ने तो कहा भावच्चेत कहा सिद्धांत ने कहा था भावात्त तो घटा रहे यदि भावरूप मानते हैं घटादी तो फिर उत्पत्ति माना भावरूप विश्व उत्पन्न हो रहा हो तो किंचित अभिव्यक्ति मात्र कारण उसकी अभिव्यक्ति जैसे अधेरे में घट है वो भाव है कि अभाव है भाव उसके अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षा होती है देखने के जानने के लिए उसको उत्पत्ति करना नहीं है ठीक इस पर हमारे यहां ऐसा पदार्थ है भाव है किंतु उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही अभिव्यक्ति के लिए दंड चक्र आदि का काम करना पड़ेगा उसका अभिव्यक्ता करने के लिए मूर्ति वो जिस पाषाण में मूर्ति बननी मानते हैं वह मूर्ति पहले से विद्यमान है अभी पहले से विद्यमान है बोलती तो कलाकार क्या करता है ऊपर ऊपर से जो तो आवरण थे उसको हटाने का काम करता मूर्ति बनाता नहीं वो मूर्ति तो पहले ही वो जो ऊपर ऊपर जो तो आवरण से उसको हटाने का काम करता है अभिव्यक्ति के लिए मूर्ति तो वहां है उसका अभिव्यक्त करता है ये सिद्धांत हमारा है पदार्थ विद्यमान पहले से ही है व्यवहार काल में परमार्थ में कोई पदार्थ ही नहीं है व्यवहार तो पहले से विद्यमान है उसके अभिव्यक्ति के लिए कुछ कारण की अपेक्षा है स्थिति है जैसे मूर्ति पाषाण में मूर्ति पहले से विद्यमान है इतर मूर्ति है वो बाहर से जहाँ पड़ता उसको हटा देता है थोड़ा कारण वही है प्रयोग होगा मूर्ति बनाना नहीं है बनी बनाई है वो यह सिद्धांत ये है कहा बाबा कहा कहता ठीक है वह घटादी नाम अस्पत पक्षे है सिद्धांत बोलते हमारे पक्ष में जो घटादी की उत्पत्ति मानते हैं ना अभिव्यक्ति होती है उत्पत्ति नहीं है पहले से विद्यमान है वो घटादी नाम अस्पत्पक्षे प्रागपी कारणात्मना शताम एवं व्यक्ता नाम पहले भी कारण रूप से थे वो वृत्ति का रूप में गढ़ पहले से विद्यमान था वह किस रूप में था वित्तीय के रूप में था गढ़ पहले, पहले। कारणात्मना अथवा कपाल मान लो घटादी कारणा... प्रागपि कारणात्मना कारण रूप कारण से पदार्थ था शतामेव विद्यमान होता हुआ कारण उसे विद्यमान होता हुआ घटाधि पदार्थ अव्यक्त नाम रूपा जो अव्यक्त नाम रूप उसका अभिव्यक्त थे घट नहीं शब्द नहीं बोला जाता था आकार नहीं दिखाई दे रही थी घट गए ना आकार भाष रहा था न ना घट नाम दिया जा, जा जा रहा था क्यों वृत्ति का रूप में थे वो कारण रूप में विद्यमान थे वो अभिव्यक्ति सामग्री और उसी घट की अभिव्यक्ति की सामग्री की अपेक्षा करके क्या कहते हैं निर्तर कुछ कारण होंगे अपेक्षा करके पृथक अभिव्यक्ति सवाल और कारण से पृथक अभिव्यक्ति हो रही संभव है घटना का विद्यमान घट की अभिव्यक्ति संभव है हमारे यहां ना केंद्र केंद्रित अवध कोई दोष नहीं हमारे यहां हम विद्यमान पदार्थ की कारण से अभिव्यक्ति मानते उत्पत्ति हम मानते ही नहीं है उत्पत्ति मानते नहीं तुम उत्पत्ति वाले हो अभाव की उत्पत्ति मानते हो उसके कारण की क्या अपना है अभाव कैसे भाव बनेगा तुम्हारे पद तो दो सही कह है असतकारीवादे दोषांतर असतकारीवाद किसका है कार्य नहीं था बोलिए बोले कौन नहीं आए वैशिषिक अन्य दोष भी आए किंच किंच असत्य सद्भावे जो असत का सत होने पाने पर सतस््य भावे, सत का असत मान्य पर न कोचित प्रमाण प्रमेय व्यवहार है विश्वास है कशिश कहीं भी किसी को भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार में विश्वास होगा हो ही नहीं सत सदैव होगा हो असत असदैव तभी प्रमाण प्रमेय व्यवहार होगा व्यवहार कब होता है सत सदैव असत असदैव ये निश्चय हो तो प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार होगा वो होगा नहीं तो नहीं हो पाएगा ठीक है परमते मान में व्यवहारे क्वित विश्वासो न कस्य हेतु महा परमत मे वैशेषिक मत वैशेषिक मत में मान मन प्रमाण मे मन प्रमेय प्रमाण प्रमेय व्यवहार व्यवहारे क्वचित भी कहीं भी विश्वासो न कस्य किसी का भी कहीं विश्वास होगा ही नहीं क्यों असत का सत मानते हैं असत का असत मानते कैसे व्यवहार होगा व्यवहार तो तभी हो पाएगा सत सती होता है असत आसद असती आसद होता है तब व्यवहार होता है तुम्हारा ये, तुम्हें, ये तुम्हें तो बताते हैं सत सद सत सती हो असत असती हो ऐसा बुद्धि हो तभी व्यवहार हो पाएगा ये कहा है न सत तथा विकसित तस्वुण असत्व प्राप्तवात नसत तथवि निश्चय तस प्राप्तिर उपग्रा अतो यन मानन सद सदअसवा निर्णतम तत्था विश्वास अभावात्त तो मान वायफल परमाण् विफल है कैसे न ये तथ निश्चित हम कहें जैसे सत है ना उसी प्रकार निश्चय हुआ ही नहीं क्यों असत हो जाता है क्या सत सती है ऐसा निश्चय नहीं हो पाता सत्यो होता वो असत हो जाता अभी विद्यमान है घर में है आगे अद्यमान होगा असत होगा नहीं सत्य बनिश्चित सत सदैव बनिश्चित सदरूप से निश्चित नहीं जैसा सत देखा वही सदरूप से निश्चय नहीं हो पाएगा इनके पद पर अच्छा क्यों तत्व पुनर असत तो प्राप्त है वही जो सत माना हुआ था उसी असत वजह से इनके पद पर प्राप्ति है घर माना था उसको असत हो जाना इस तक का न तो असत तथा और असत असत ही हो ऐसा जिससे भी नहीं हो पाता इनके मत पे जिससे भी नहीं हो पाता तस्से तो असत था ना उसी कारण पर आपके आगे सत्य होना है इनके बाद पर ऐसा है अभाव का भाव होना भाव का अभाव होना उपग्रवाद ऐसा स्वीकार किया इन्होंने अतः यन माना जो प्रमाण के द्वारा सदस्य नि जो सत्य सत्य निर्णित होना है सत तथा यदि विश्वास वो उसी प्रकार होता है सत सती होता है असतअित तो इस प्रकार के विश्वास के अभाव होने से मानवैफल्य में जो प्रमाण विफल होगा क्या होगा जो प्रमाण दिया जाता है सत सदैव असतअसदेव विफल हो जाएगा क्यों यहाँ सत्यो होता है असत हो जाता है असत सत होता है इत असतवाद हो ना युक्त मार कर इससे उसे भी आज और करके देते असतकारीवाद कौन है वैसे आरंभवाद ये ना पहले नहीं होता है बोलते हैं यसत्ीवाद होना युक्तिवान कहा युक्ति संगत ये भी नहीं है असतकारीवाद ये इस हेतु से भी आगे हेतु देने वाले हैं तर्क देने वाले हैं किंच कर युक्तिमान ये भी नहीं युक्ति वाले नहीं है बात किंचपत्य उत्पत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं क्या प्रयोग करते हैं उत्पन्न होता है जेणुगादि को क्या मानते हैं उत्पन्न होता है बोलते हैं उत्पद्यते दे द्रव्य से जो दणुकादि द्रव्य देणुक हो त्रषण हो जैसे जैसा उत्पन्न होता है करके प्रयोग करते हैं स्व कारण सत्ता संबंध वालो अपने कारण के साथ में संबंध दिखाते हैं क्या दिखाते हैं संभाई संबंध दिखाते हैं कारण के साथ असंवाई संबंध दिखाते हैं निमित्त कारण दिखाते हैं कारण के साथ तीन तीन संबंध दिखाते हैं अपने कारण के साथ संबंध कहते हैं उत्पत्त्यते बोलते उत्पन्न वाले ये समवेतम कार्य उत्पत्त्यते हैं तत् समवाही कारण ये तो है ना सम्वा कारण का लक्षण जिसमें समवाय संबंध से उक्त होता हुआ कार्य पैदा होगा उसी को समवाही कारण कहते हैं कार्य कारण व कार्य में उत्पत्ति है तद असभा कारण कार्य के साथ अथवा कारण के साथ समवाय संबंध से उत्पन्न होगा उसको असभाई कारण कहते हैं वो दो दोनों से भिन्न कारण को निमित्त कारण कहते हैं तब वह भिन्नम कारण निमित्त कारण ये तीन कारणों का लक्षण का है वैश्विक होगा उत्पत्तते उत्पन्न होता है जेणुक आदि के लिए बोलते उत्पन्न होता है देणुक पूर्वावस्था में परमाणु रूप में था देणुक का असत था अभाव था देणुक नहीं था और वर्तमान में उत्पन्न होगा तो उत्पत्त्य शब्द का प्रयोग करते हैं उत्पन्न होता है कहते हैं जेणु का आदि है द्रव्य से उत्पत्त्यते शब्द का प्रयोग होता है कहा देणुका द्रव्य पे कहा स्व सत्ता संबंध अपने कारण के साथ जेणुकादि का जो कारण कौन होगा परमाणु माने अभाव उत्पत्ति शब्द के द्वारा किसको प्रयोग करें अभाव को पूर्वत्थ अभाव उत्पन्न होना उसी है उसके साथ संबंध किस अभाव का संबंध काम मानते परमाणु के साथ भाव पदार्थ अभाव का कोई भी भाव पदार्थ का संबंध हो सकता है नहीं स्थिति है किंतु उत्पत्ति का स्वकाल सत्ता संबंध में अपने कारण के साथ सत्ता संबंध का अस्तित्व का संबंध कहते हैं प्राग उत्पत्ति अतः पत्ते असत पश्चात स्वरण व्यापार स्वुभ सत्य समय लक्षण संबंधन संबद्य से संबद्ध सत्कार समय इत्यादि मंत्री असत्य उत्पत्ति से असत पूर्वावस्था में असत है जरूर की उत्पत्ति के पहले असत्य पश्चात बाद में जो असत था पहले बाद में पश्चात स्व so, कारण व्यापार मोक्षा कारण में व्यापार होगा वो जो तो परमाणु मानते हैं उसको, उसको, उसको, उसको कुछ व्यापार होगा पहले हई नहीं उसको अस्तित्व है उसकी नहीं दड़ुक की अस्तित्व नहीं वो अभाव वो कारण में परमाणु में व्यापार दोनों परमाणु में हलचल हो जुड़ेंगे तो दणुक बनेगा वो यही होगा व्यापार मारण में व्यापार की अपेक्षा करके स्व तो कार्यवाही परमाणु भी अपने कारण जो परमाणु है जो दणुक का अभाव था ना भाई वहां अपने कारण जो परमाणु के साथ सब तया अस्तित्व पर ले करके संभा लक्षण संबंधित होता होता हुआ संवाहित संबंध से युक्त होता हुआ संबंध संभाद संबंध होता है वो। पहले असत्य सत होता हुआ क्या होता हुआ सत बनता हुआ पहले असत्रु था अब शत्रु दमुख होता हुआ ये तो कहता है ना सतु. सत सत्य सत होता हुआ संभा लक्षण है ना संबद्ध संबंधित कहते हैं तो संभा स्वरूप जो संबंध है उसके द्वारा संबंध होता है असंबदम तो सत असंबद्ध होता हुआ कारण समेतम सर्वगति कारण के साथ संबंध होता होता क्या होगा सत हो जाता होगा पहले असत था कारण के साथ कारण में व्यापार हो गया कारण के साथ उसका संबंध हो गया होने से सत्य होता है ऐसा मानते हो परमाणु के साथ संबंध होने से सत बन गया दड़ु, क्या दड़ु का अभाव ऐसे मानता है तत्व वक्तव्य अब इनको बोलना चाहिए पड़ेगा कौन क्यों से थम असत सतकार अरे भाई पहले अवस्था असत है उसकी सत उसके कारण परमाणु सत कैसे होगा कारण संबंध कैसे होगा के साथ कारण कैसे बनेगा सत कारण कैसे असत का कारण सत कैसे होगा इसका कोई उत्तर नहीं इसका जो असत विद्यमान अविद्यमान था उसको उत्पद्य शब्द का प्रयोग करने के मानी परमाणु के साथ संबंध दिखा रहा है सत्य के साथ संबंध कारण दिखा संबंध कैसे हो सकता है सत्य के साथ संबंध ही नहीं हो क्या बंध्यापुत्र आदि का उस माता के साथ संबंध होता है क्या सत्य के साथ खरगोश के सिंह का वो खरगोश के साथ कोई संबंध है क्या कारण वही खरगोश बंध्यापुत्र का कारण माता कहां माता संबंध नहीं है या कैसे संबंध होगा इसका इस कार्य का कारण के साथ संबंध यही कह रहे हैं सत्र वक्तव्य प्रथम असतः सतकार असत प्रधार एक क्षण पहले असत था वो कारण के साथ संबंध कैसे होना उसका कारण के, के साथ संबंध करता हुआ संबंध संबंध कैसे बोलोगे संबंधों केन्द्रित किसके किसी के साथ संबंध कैसे हो सकता असत का संबंध होना भी संभव नहीं है ये वैशेषिक मत ऐसा ही नहीं एक वैश्विक मत नहीं बंदिया पुत्र नही बंदिया पुत्र से सट संबंधों कारण वित प्रमाणता कल्पत बंदिया पुत्र जो असत पदार्थ है उसी जो है, जो के समय जो जनुगा उत्पत्ति की पूर्व वैसी है उसकी तो पुत्र से सतो सत के साथ संबंध माता जो सत है उसके साथ संबंध होता है कभी कल्पना कोई भी नहीं करता और जन कारण उसके लिए कारण बंदे पुत्र के माता के साथ संबंध करने के कोई कारण हो न कहने किसी के द्वारा प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकता कल्पना नहीं कर सकता ठीक इसी प्रकार ये बंदी पुत्र के से मतुवाद जो दर्णवादी है उस स्थिति में जो उत्पत्ति के पहले असद है वो उसको कारण के साथ संबंध कैसे दिखाए तो मान बैठे हो संभाविक असंभा पूर्वी बोलते हैं नो नहीं पे वैसे सिखाए अभाव से संबंध कल अभाव का संबंध परमाणुवादी के साथ कल्पना नहीं करते वैसे नहीं होता कारण के साथ संबंध अभाव का नहीं दणुकारी द्रव्य हम तो दणुकादी का करते हैं किसका दि का परमाणु विशास संबंध दिखाते हैं ऐसा माना देणु पहले से विद्वान है क्या तुम्हारे पास पहले से देणु कहे तो क्या परमाणु के साथ संबंध करना तुमने पहले विद्वान नहीं तो देणु का है तुम्हारे पास पूछा जाओ हाँ अभाव का कोई कारण के साथ संबंध नहीं बोलते हैं वैसे कहे हम अभाव का नहीं बोलते कारण संबंध है देणुकादि का मानते हैं जेणुकादी का किसके साथ संबंध है परमाणु विश्वास भाव का भाव के साथ वो बोले ननो नाई वो वैशेषिक अभाव से संबंध कल्पे वैशिषिक के द्वारा अभाव का संबंध नहीं करते कारण के साथ कल्पना नहीं की जाता देणुकादिना भी द्रव्य दड़ुका द्रव्य है ना उसी का स्व कार्य संभाव्य लक्षण संबंध सताम भी उच्चते जो सत है दौड़गादि सत है सताम नाम जो विद्यमान है दौड़गादि उन्हीं का अपने कारण के साथ संभाव्य लक्षण संबंध का कल्पना करते हमारी कल्पना यह है दड़ुगादि का है इसका नहीं आ, तुम ये नहीं बोल सकते हो संबंधा प्राप्त सत्व संबंध के पहले अवस्था में के अस्तित्व माना कि नहीं माना तुमने क्या माना है अभाव माना हुआ है संबंध होने के बाद में दड़ूप बोल रहे हो दड़ू तो अब होगा ना उस अभाव का कारण के साथ संबंध होगा संबंध और और जड़ू पहला होगा अभी कहा है संबंध के पहले दड़ू संबंधा प्राक सत्व तो होगा संबंध होने के पहले कारण के साथ संबंध होने के पहले सत्य अस्तित्व माना है उसमें दृणुका अभाव मान रखे हो कैसे कारण के साथ संबंध होता है बंदिया पुत्र तो का कैसे संबंध देखा तो उस अभाव का कैसे संबंध हो सकता है अति तुच्छक बताएगा नहीं बैशेषिक देखो वैशेषिक द्वारा पहले दृणुक नहीं मानते कब कुलाल दंड चक्रादि व्यापार प्राग कुलाल दंड चक्र जो भी व्यापार होगा उसको पैदा करने वाला जो भी पदार्थ घटाधि के पैदा करने वाले पदार्थ होंगे घटाधि आकार प्राप्त न्व न्व मानते नहीं है कारण व्यापार काल में कार्य को नहीं मानते हैं तो पैदा नहीं हुआ कार्य फिर अभाव रूप में अभाव रूप कार्य कैसे उसके साथ संबंध करेगा कारण के साथ कार्य तो अभाव रूप है क्योंकि कारण के साथ में संबंध करता हुआ कार्य उत्पन्न होता है इसमें समवेद हूं जिसमें संवाय संबंध से उक्त होता हुआ कार्य में उत्पन्न थे कार्य की उत्पत्ति होगी उसी को तो संवाही कारण कहते हैं ना तथा संभा कारण यही है तो वो समवेत अवस्था में कार्य कहां है कार्य तो उत्पन्न होना है काल में उस अवस्था में तो अभाव ही है कौन है अभाव है तो कहां से अभाव बनेगा वो कारण के संबंध कैसे करेगा ये कहा हुआ वैशेष स्वीकार कभी नहीं करता नहीं वैशेष गई कुलाल दंड चक्रादि व्यापार आ कुमार के व्यापार दंड के व्यापार चक्रादि का जो व्यापार होता है घटादि बनाने के लिए प्राण घटादि नाम अस्तित्वम नई सते पूर्व नकार घटादि का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता तो घटाधि का कैसे संबंध करोगे उस काल में जो व्यापार काल में कपाल आदि के साथ नहीं कर सकते असत के सत्य असत का कैसे कार्य संबंध हो ही नहीं सकता कहा ठीक है, है। तो कहते हैं तदेव हेतुअंतरम फोरे तुम परम अनुदे वही जो हेतु का ना असत्वाद भी उक्तवाद नहीं है जवगादि जो द्रव्य है स्वकार सत्ता कहते हैं अपने कार्य के साथ सब संबंध प्राप्त करते कहते हैं कैसे प्राप्त हो सकता नहीं हो सकता ये कहा था यह अनुवाद किया उत्पत्त्यते बोलते वो माने जवगा उत्पन्न होते हैं ऐसा बोलते हैं ऐसा द्रव्य से स्वकार सत्ता माउ द्रव्य जो होगा जो देणुकादि द्रव्य को अपने कारण के साथ से तो सत्ता अस्तित्व मानते हैं संबंध दिखाते हैं किंतु वो प्राग उत्पस्थित कहा था टीका में उर, है परिज्यम बदर में पे अच्छा उनका जो कथन है वैशिष्ट उसी व्याख्या करते हैं प्राग कहा प्राग उत्पत्त्य से असत उत्पत्ति के पहले जो दणुकादि असत है असत पश्चात बाद में स्वकार व्यापार मेरे कारण हो जो होगा जो द्रुका आदि का जो कारण होगा असत रूप में जो द्रुका आदि पड़े हैं उसके जो कारण व्यापार की अपेक्षा करके के तो कारण के व्यापार में स्व कारण परमाणु भी सप्त या जगह अपने कारण जो परमाणु होंगे उसके साथ में संबंध करता हुआ संवाय लक्षण संबंध देते सम्वा लक्षण संबंध कार्य का कारण के साथ संभावित संबंध होता है इसका संबद्ध संबद्ध सत्य होता हुआ कारण संभतम सदभविका कारण के साथ संबद्ध होता है सत हो जाता है पहले असत था धर्मकारी अब सत हो जाता है ऐसे मान्यता इस विषय का ठीक है संबद्धम सत्यना कारण संबंधे सभी सत्य संबद्ध सत्य संबद्ध होता हुआ है इस पद के द्वारा क्या कारण के साथ संबंध होता हुआ किसके साथ कारण के साथ, के साथ? उत्पत्ति के पहले अभाव रूप में जो धर्मकारी उसके कारण के साथ संबंध होता हुआ संभाव्य संबंध से उत्तर होता हुआ कभी अभाव का संभाव्य संबंध होता है कार्य सत्ता संबंधो भवती इत उत्तम कार्य वो सत्ता सत के साथ संबंध होता है कार्य ऐसे कथन होता इनका इतनी उत्तम तद ही फुटता है कहा कारण कहा था इत्यादि कारण सभी सब भवती कहा था कारण के साथ पहले तो अस पदार्थ कारण के साथ में संबंधित होता हुआ सत हो जाता है ऐसा कहा इनका परमात्मा परमत्मत अनुवाद से दूसरे परमत के दूसरे के मत को उसी सिद्धांत है ना से उसी का अनुवाद करके फिर दोष देते हैं तत्र इत्या तत्र वक्तव्यम उसको कहना पड़ेगा वैश्विक हो गई बात क्या कथम असत सत्कार अब असत का सतकार कैसे हो सकता है क्यों तो कारण के साथ समवाद संबंध से उगता होता हो कार्य पैदा होगा अभी कार्य पैदा हुआ नहीं है तो उस स्थिति में धनुका पैदा की समस्या में अभाव है उसके परमाणु के साथ कैसे संबंध होगा संबंधों बात केंद्रित फिर संबंध किसके साथ होगा उसका जो असत है स्वयं हाई नहीं, नहीं। उसका किसके साथ संबंध होना कहा कार्य से असतोपी कारणों काल संभवती तय का संबंध सिद्धति इतिहास में कहा पूर्वादि बोलता है कि कारण असत है विद्यमान नहीं आदि गता आदि हमारे उत्पन्न नहीं हुए है फिर भी कारण के साथ संबंध करता है क्यों संबंध जो संभा नित्य संबंध है नित्य है वो तो नाश नहीं हुआ तो एक न होने पर भी एक तो है संबंध बैठा हुआ है संबंध दिष्ट होता है नि, क्यों नित्य होने के कारण जो जो घटों का संयोग था वो तो घर का विवाह करने नष्ट हो गया क्यों वो अनित्य अनित संभ्य, संयोग तो अनित्य है किंतु तो संवाद संबंध नित्य है नित्य होने से कार्य के अभाव का उतर रहेगा ही नित्य का काम ऐसा होगा तो कारण में बैठा ही हुआ है यह संबंध हो जाएगा पूर्वादि यही बोलना चाहता है कार्य से औसत होगी घटाधिकारी असत होने पर भी कारण संभवती कारण हो सकता है कारण तो रह जाता है ना उस काल में परमाणु तो रह ही जाएगा दौड़ न होने पर भी कार्य असत होने पर भी तस्य से कार्य संबंध तो उसका कार्य के साथ संबंध हो जाएगा संबंध सिद्धति वो जो कारण रह गया है उसका कार्य के साथ संबंध हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा कारण तो बचा हुआ है ये कहा नहीं इत्यादि शंका ये पूर्वाजी की थी तो सिद्धांत नहीं इत्यादि कहा नहीं बंदिया पुत्र से सता संबंध होगा जो बंद पुत्र है असत है उसके कहीं सत माता के साथ बंद्या के साथ संबंध नहीं होता उसका ऐसी कल्पना कोई भी नहीं करता माना कारण के साथ संबंध होता नहीं दिखाने के लिए जो असत पदार्थ का संबंध नहीं होता यही दिखाने के लिए कहा जनकालीना भी द्रव्यांग इत्यादि है संबंध कारण बात्र का कारण भी कोई ढूंढता नहीं अपेक्षा नहीं करता प्रमाण से इस भी नहीं कर इत्यादि ठीक मैंने असत्वादेव असत असत्वा असत्वा संबंधा भावे असत है इसलिए असत का संबंध नहीं हो सकता क्या दिखाए दृष्टांत धंधा पत्र में दिखा दिया सिद्धांत असत का संबंध सत के साथ नहीं हो सकता असत्वादेव वो जो दृढ़ादी असत है उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में इसलिए असत संबंधा भावे असत का संबंध होने पर कारण से सतो भी कारण होने पर भी परमाणु है धनगाजी नहीं है इसका अभाव है तो कारण जो होने पर भी असत का संबंध न होने पे न थे नुमान पर कारण जो होने पर भी उसके साथ अनुमान नहीं किया जा सकते अभी वहां कार्य हाय करके नहीं का कर सकते तो असत नहीं है संबंध भी तो होता है एक के अभाव में अकेले में संबंध नहीं होता कार्य काल में संबंध होगा कार्य नहीं है असत है कारण होने पर संबंध होगा सिद्धांत बोल रहे हैं असत्वादेव असत संबंधा वावे है असत्व असत्व तो असत होने से ही असत का संबंध का वाव होने पर कारण से सतो भी कारण विद्वान होने पर भी परमाणु है जंडादि नहीं है अभाव है ऐसी स्थिति में न तेरह संबंध तेरह कारण संबंधो अनुमात्म शे उस कारण के साथ में अनुमान नहीं किया जाता है मानी संबंध नित्य है कारण तो बचा हुआ ही है इसलिए संबंध हो जाएगा ऐसा नहीं कर सकते सतसत्व संबंध असंभव सत और असत का कभी संबंध होता ही नहीं क्या है? सत और असत दो का भाव और अभाव का संबंध भी हो ही नहीं सकता ठीक है कार्य से अत्यंत असत्य तो अनुभव कार्य को अत्यंत असत मानते उत्पत्ति के पहले जो घटादि पदार्थ है जरूर पदार्थ उसको क्या मानते अत्यंत असत मानते हैं क्या मानते जैसे बंदिया आदि है अत्यंत असत्य ऐसा मान्यता है वैसे ऐसे आदि मानते हैं कार्य बिल्कुल है ही नहीं पाई खरगोश के सिंह के समान है वो तो कारण व्यापार के द्वारा उत्पन्न होते हैं मानते कार्य से अत्यंत असतवाद तो कार्य से अत्यंत असत तो अनुविवाह और तो अत्यंत असत बंध्यापुत्र जैसे हम नहीं मानते कार्य को तो कारण संबंध से सा, कारण साबंध हो जाएगा हम आप ला करके आपने हमारे लिए पुष्प वी या दृष्टांत बताया ऐसा नहीं मानते अत्यंत असत नहीं मानते कार्य इसलिए कारण के साथ संबंध हो जाएगा संक संघ का पूर्वाधिकार दोनों नहीं तो वैशेष्य अभाव से संबंध कल्पे थे वैशेष्य के द्वारा अभाव का संबंध कारण में तो कल्पना नहीं की जाती दादि द्रव्याणाम द्रणुका द्रव्य है उसको कारण के साथ संबंध मानते हैं। किसके द्रणुकादि द्रव्यों का उसका कारण परमाणु उसके साथ में संबंध मानते हैं अभाव का थोड़ी मानते हैं असत का मानते हैं सोकारण तो संभाव संबंध देणु का कारण जो परमाणु होगा अपने कारण के साथ संवाय लक्षण संबंध हो जाएगा यही मानते हम सता में वो चाहते सत का जो मन मानते क्या बोलते हैं सताओं देणु का आदि राम परमाणु का साथ संबंध सम्वा संबंध यही कहा जाता है सिद्धांति खनन करेंगे ठीक है सताओं में वो धर्म काम कारण संबंध सम्मित होते जाए पूर्वाधिकार विद्यमान जो देणु का आदि पहले ही है उसके कारण के साथ संबंध जो कहा था उन्होंने उसको दूषित करते हैं न कहा अरे बाबा संबंधा प्राग जो का संबंध होने के पूर्वावस्था में देणु को क्या माना है तुमने असत माना हुआ है संबंधा प्राग सब तो अनुड़ के अस्तित्व नहीं स्वीकार किया है तुमने स्वीकार आता है ठीक है मैं कहते हैं अनविभवे वह विषारे स्वीकार नहीं किया देणु के संबंध होने से पूर्वावस्था में देणु को स्वीकार नहीं किया है तुमने इसी वक्त कहते विस्तार करते नहीं कहा नहीं वैशिष्ट कहीं जो वैशेषिक लोग हैं इन्होंने कुलाल दंड चक्रादि व्यापार प्राप्त कुलाल आदि जो व्यापार हैं उनके प्राप्त पहले कुलाल आदि के व्यापार के पहले गता आदि नाम अस्तित्व तो नहीं सहित गदादि का अस्तित्व तो मानते ही नहीं क्या मानते अभाव मानते हैं तो उसका कैसे संबंध करोगे और गदादी उत्पत्ति होने के बाद में मैंने संभावित संबंध से कैसे उत्पन्न होना वो जिसमें समय व्यक्त तो में हम सत कार्य उत्पत्ति दे संवा संबंध से उक्ता होता है कार्य उत्पन्न कार्य घट उत्पन्न होना है संवाद संबंध से पूर्व अवस्था में संवाद संबंध कैसे करोगे घर तो कार्य उत्पन्न होगा तब तब संबंध होने के बाद कारण जहाँ संबंध होता हुआ घर पैदा होता है वो घर का संबंध कैसे होगा अभी पैदा नहीं हुआ हुआ दूसरा तो अभाव है उसका एक कहा हुआ है समय हो गया है नहीं रखते फिर ओं पूर्णपूर्णदेवापूर्ण से पूर्णशेष्यो